में रहते हुए किसी को ब्रह्म ज्ञान हो जाए वो वहीं पर रहते हुए कुछ न करता होगा और वहाँ से सब कुछ त्याग करके संन्यास लेकर इधर उधर भट ये कोई जरूरी नहीं है गुरु पक्षी सुंदर बोलता है यदि चेहन न क्धांत ऐसा कदम नहीं हो घर में रहेगा आसक्ति के बिना रहे ये तो जो ज्ञान हो गया है वो तो अपवाद है बेकार कहीं हो जाते हैं, लेकिन सामान्यतया एक घर में रहना वही रहने का आग्रह क्यों तत्री वगैरह ना ये जनक कोई आग्रह नहीं था कि मैं राजभवन में ही रहूंगा आग्रह नहीं ब्रह्म ज्ञान के बाद कहीं भी रहना तारक अनुसार राजा था इसलिए राजा बन के रह तो प्रार्थ बताएंगे चार चले कोई दिक्कत नहीं है ये तो हो रहा है सिर्फ जिसका ब्रह्म साक्षात्कार हो गया जनक को तो पहले भी नहीं थी तभी कोई दिक्कत नहीं लेकिन वही पर रहने का आग्रह क्यों जो आग्रह इसका मतलब इसलिए जो है ना ती वो उस पर भाषाकार खंडन करते है की ऐसा हो नहीं सकता वही पर रहे ये कोई जरूरी नहीं रह सकता है, है तो, नहीं भी रह सकता लेकिन मुख्य है, है? आसक्ति नहीं रहना और वहीं पर रहने का मतलब मैं इसी घर में रहूंगा ये भाव क्यों आ गया कारण यह है काम प्रयुक्त ऐसा है वह कामना से ही प्रयुक्त होता है तभी उसको उसमें आग्रह रहता दूसरे में आग्रह काम आई थी हुई कैषण अवधारणा इत्यादि स्पष्ट ही अवधारण पूर्वक कथन किया हुआ है श्रुतियों में ब्रदारण्यू परिषद है वह काम भी बृद्ड्य का ही है एक चार के है तीन पांच का है चार चार का है तीन जगहों का ब्रदाण्य का अलग अलग मंत्र दे दिया क्या शंका एता गार शब्द के द्वारा तुम कहना क्या चाहते गृहस्तम इमे मह इत्यादि रूपेण अभिमान पुरस्कार पुत्र वित्त का अभिमान पूर्वक रहना वो ग्रस्त कहते हो या yeah. ग्रस्त लिंग का कर धारण करना दोनों में अंतर है ग्रस्त लिंग धारण मतलब तो ग्रहस्तों का जो लिंग क्या है शिका है सूत्र है पूजा पाठ कर रहा है सब कुछ कर रहा है लेकिन बिल्कुल आसक्ति है ही नहीं दोनों में बहुत अंतर है ये कहे कि इमे मोह पुत्रा यम मत संपत है ना इदमत ग्रह ये सब भाव जो है अभिमान पूर्वक ये भी ग्रस्त ही है गृह आसक्त ग्रह में जो आसक्त होकर तो रहे ना वो ग्रह यही रहूंगा वही व्यक्ति ऐसा आग्रह करेगा और जो दूसरा होता है तार कर्मानुसार है ना शरीर बना रहे उसका तो कोई आसक्ति नहीं है नहीं शिकार सूत्र सब कुछ पूजा पाठ कर सब कुछ करना लेकिन सन्यासी ब्रह्म जिसका ब्रह्म साक्षात्कार हो गया उसमें और उस ग्रस्त पे कोई अंतर नहीं रहेगा ये पहन रखा है ये सफेद करा रहेगा। वो तो मुंडन कर दिया, इसका है। अनुमानों की वजह से उस शरीर में रह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है तो रहे। उसको फर्क नहीं पड़ता घर में रह चाह सड़क पर डाल दे उसको उसको फर्क नहीं पड़ता और आग्रह नहीं रहता है इसने विकल्प हानगिर कार ने उठाया पर तात्पर्य है ना पक्ष रहे हो अभिमान पूर्वक रहेगा ग्रह में आसक्त कर रहेगा ये तो बात तो नहीं हो सकता तो हो कि विद्या और अविद्य विरोधी है यदि सकती है किसे ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं है अभिमान है तो ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं है वो क्यों विद्या कार्यामान निवृत्त विद्या विद्या केन्द्र होता क्या है अविद्या का कार्य अभिमान आदि अविद्या सहित कार्य कांड सब कुछ खत्म होगा इसलिए वो घर में आ सकते कैसे कर सकता है अभिमान कैसे करेगा मेरे पुत्र कर ही नहीं सकता इसे प्रमाण दिया वे काम, काम निमित्त पुत्र नहीं था तो मतलब क्या वैराग्य का मतलब क्या, मतलब क्या संन्यास का मतलब क्या है ये निकले के लंगोटी पहन लिया आपने चल पड़ा हिमालय में यह वास्तविक तात्पर्य नहीं है ये आपके हृदय के अंदर सारी कामनाएं बड़ी बड़ी है आज किसी भी विश्व में हो किसी भी गुफा में बैठे हो तभी तो आपसे बड़ा गृहस्थ नहीं है और ये आप कोई कामना नहीं है काम निमित्त पुत्र वित्तारी, कामना और तन भूता जो पुत्र वित्तारी है इसके संबंध का नियमता अभाव मात्र को वित्तान करती। नहीं तो अनिद्र काम यानी छोड़ के भाव जा पड़ गया इसका नाम विन नहीं है लोग आजकल इसको कर रहे हैं अन्यत्र अन्यत्रन का विस्थान समझ गया ऐसा नहीं है अन्यत्र उसके लिए जरूरी है हमने पहले विचार इस पर काफी कर चुका हूँ तो कि जो व्यक्ति मुक्ष है विविधा है उसके ब्रह्म के लिए नहीं नी के लिए जरूरी नहीं है और जो अभी साधन अवस्था में है मुखा है उसके अंदर परोक्ष ब्रह्म प्राप्त कर लिया अप्रोक्षानुभूति करने में वो क्या समझ रहा है ये गारक जीवन बाधक है वो व्यक्ति क्या करेगा अन्य गमन करिए अप्रोक्षानुभूति कर प्रयास करेगा लेकिन उसको पहले से वैराग्य है। बिना वैराग्य नहीं जा रहा है वो पूर्ण विवेक है वैराग्य है छठ संपत्ति है मुक्षता है लेकिन अपरोक्षानुभूति नहीं है वो व्यक्ति को कहते वो अन्यत्र गमन करे उसके लिए अन्य त्रिकमन रूप सारे नियम अभी शास्त्रार्थ भी यहाँ पर आएगा सारे नियम जो के है नहीं है जो साक्षात्कार करोगे गए उसके लिए कोई नियम नहीं है कोई अतिरिक्त आलामी जहाँ बैठा वहीं आ जाए जो तो, जो टुकड़ा तो ठीक है नहीं है तो ठीक है उसका तो कोई फर्क पड़ता नहीं है भिक्षा का नियम कुठिया में रहना जंगल में जाके रहना ऐसा रो वैसा रो ये सब हंस सन्यास पर्यंत वालों का विदिशु सन्यासी का मामला परवाम का मामला नहीं है कि स्वयं सब एक-एक बात या खोलेंगे जो लोगों के अंदर भ्रांतियां रहती है वह सन्यास क्या चीजें विदिशु में है और विद्वत सन्यास में अंतर क्या वो तो सब साफ कर रहे हैं त तो न गार्थ एवं अकुर आश्रम उत्पन्न विद्य इसीलिए बिना कुछ करते हुए गारस्थ ही रहूंगा इस प्रकार का जो आग्रह स्थिति है ना उत्पन्न विद्य पुरुष के अंदर न नहीं हो सकता इसीलिए एवं अकुर आसन गृहस्थी में ही रहूंगा कुछ ना करते हुए ही रहूंगा इस प्रकार का आग्रह उत्पन्न विद्यु पुरुष उत्पन्न जिसके बने जिसकी ब्रह्म हो गया एज पुरुष विद्वान के अंदर न नहीं हो सकता आग्रह नहीं रहेगी फिर उसके ये गुरु शुश्रूषा तपस्वी अप्रतिपत्ति विदुषा सिद्धा इसलिए कोई नियम अगू नहीं होता उस पर ब्रह्म साक्षात्कार होने पर्यंत ही गुरु शुश्रूषा भी है तप है जितनी भी साधन बताया गया है वो सभी साधन केवल ब्रह्मानुभूति के पूर्व क्षण पर्यंत है ब्रह्मानुभूति हो जाए उसके बाद कुछ भी हर विजय खत्म हो गया ना सारा नियम कहाँ है नियम तो आवित्य पुरुष पर है लागू होता है कुछ करता है नहीं तो निष्क्रिय निराकर है निरागर उस पर नियम कहाँ से लगेगी इसलिए कहते हैं जो विद्वेश है जो विद्यावान पुरुष है अर्थात जिसके ब्रह्म साक्षात्कार हो गया उसके पश्चात की बात हो रही है उन्हें कोई नियम नहीं रहता गुरु भी नहीं सब भी नहीं कोई साधन सर्व सावर साधनों से परे हो गया क्यों और साधर भाव से परे हो गया सिद्धा इसलिए कहते हैं अप्रति सातव्यता कोई कर्तव्यता नहीं रहेगी अभी यदि हो रहा है शरीर में आपको दिखाई देता है तो चलेगा तो ठीक नहीं अब हम तो सारा जीविक ग्रहस्थी काटे और अभी उसके अपेक्षा पड़े तो बड़ा बेजती वाले मामला है हम हाथ कैसे पसारेंगे हम कैसे मांगेंगे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा अरे बाबा ये तो कैसा होगा लाइन में खड़ा होना पड़े काली गमली में तो बड़ी बेज्जती वाले मामला है ऐसे काम काम तो नहीं करें फिर तो ज्ञान क्या हुआ इतना अभी मान दिए तो। वो कहते इस कारण से ब्रह्म ज्ञान के बारे में गृहस्थी में रहना चाहिए बोलता है पक्षी है अत्र के गादि भयाचा और अपने को बड़े बुद्धिमान बता रहे हैं बहुत तेज वाला अपने आप को साबित कर रहे हैं सूक्ष्मता हम दर्शी सूक्ष्म दृष्टिता को भी दर्शा रहे अपने आप बड़े कपड़े सोच रहे हैं। हम जय बुद्धिमान नहीं हो सकता संसार बड़ी युक्ति से हम निकाल रहे हैं देख लो यहां रहते हुए हम गृहस्थी में रह रहे हैं सारा काम निकाल रहे हैं, न भिक्षा मांगना पड़ रहा है न कहीं आना जाना पड़ रहा है न कुछ करना पड़ता है यही रहते हम प्रा बढ़िया है, है? अपरा बहुत अच्छा मान रहा है इसे कहते हैं केचिद केहू के साथ अगर केचित आहू उनका क्या कहना है गृहस्ता वृक्षाट नाद्रीसा भया अगर के ग्रस्ता, ग्रस्ता आहु कुछ गृहस्थी में रहने वाले लोग ऐसे कहते हैं क्या कहते हैं नादी का कोई बेचे कर दे कुछ गाली दे दे कुछ और कह दे, पता नहीं क्या क्या होता है बहुत कष्ट उठा भिक्षा का पाना इतना आसान नहीं है पहली बार किसी द्वार के सामने खड़े होकर नारायण हरी बोलो पसीना छोड़ता है दिमाग हिल जाता है एक बार कि क्या मैं करने जा रहा हूँ क्या मुसीबत आ गई है कि आप लोग भिक्षा क्या हुआ सन्यासी जीवन बेकार है सबसे पहला काम यही है सन्यासी का कर्मचारी लोगो जिसको संन्यास में जिसको ग्रहस्थ में जाना वो मत जाओ जिसको गृहस्थ में जाना ही है उनको जरूरत नहीं है जिसको गृहस्थ में जाना नहीं है वास्तव ब्रह्मानुभूति करने की इच्छा है तो मुमुखा की एक परीक्षा है ये ये इसलिए कहा जाता है मुमुक्षा मुक्षुत्व की परीक्षा है यदि मोक्ष की इच्छा है आपको अभिमान त्याग नहीं पड़ेगा और अभिमान त्याग है या नहीं इसकी सबसे बड़ी परीक्षा ये होती है की अपेक्षा कर पाते की निकाल तो भी ऐसे घर से भिक्षा लेना है जो दिन को तैयार है हाँ भाई आप सौ गाली सुन के डांट फटकार सुन करके एक नास्तिक के को भी धानी बना दिया ये आपकी महिमा है और तो सफल हो जाएगा है। हाँ शत्रु का घर से भिक्षा ये तो सात्विक देते ही उन्हें पता है वहां लाइन लगा दिए ले लिए तो कौन सी बड़ी बात है वो तो आ, लगा करके दक्षिणा से दे रहा है तो वहां लेने से क्या बड़ा हुआ वहां तो आप चले जाओ उल्टा अभिमान और फंसेगा वहां पर अभिमान पूर्व जाओ हमारी इतनी इज्जत होती है बड़ा प्रेम से देते है वो और पसोगे वही जाओगे रोज वो नहीं है एक महात्मा था सदानंद महाराज बनारस बहुत ही इस मामले में एक्सपर्ट उल्टा देखते कैसे नहीं देंगे बैठ जाता था वही घर के सामने अरे अपने घर तो के सामने हटा दिया तो सड़क उस पार अब तो रोक नहीं सकते आप, वहां पर बैठ के प्लाट बस क्या फुटपाथ पर बैठे दो तो दो ना दो नो हम यही मर लेके जाएंगे तेरे यहाँ कैसे तो नहीं देगी कुछ तो को बड़े परेशान कर दिए उसने एक दिन बीता वो ही नहीं वही लौट जाता है अब दूसरे घर वाले से थोड़ा पानी मांग लेता है वही बैठता तीन दिन हो गया वो बार बार औरत बाहर ब देखे अच्छा अब उसकी दिमाग पूरी है ऐसे हालत हो गया अब कहे की बाबा ले हाथ जोड़ता हूँ तो जो चाहे तो बना के मैं खिला तो बोल वो क्या चाहिए नहीं हम नहीं मांगने वाले इस तरह से जो तेरी मर्जी है तू बना के क्या? दे बस अभी पक्का तो नहीं की हमको हलवा पूड़ी बना के दे दे अगर वो गए तो साफ नहीं है फिर हो गई अल ठीक है उसने बढ़िया चीजें बनाई एक घंटा लगा करके ला करके दी और कता दो बारह आना नहीं है तुम्हारे घर अजय से मत करो बाबा रोज आया करो कितना परिवर्तन लाया उसने अब रोज आया करो वो नहीं गया था दोबारा जीवन में वहां दूसरे साथ को बेचता इतना देती कि नहीं देती और क्या आदत होगी जो भी आज होती लेकिन उसने दोबारा वहाँ नहीं ये उसकी विशेषता तो इसी कहते है ना साहतों में अभिमान त्यागना पड़ता उसके बिना जो है आप कर नहीं पाएंगे सब काम। इसलिए गृहस्थी को क्या होता है जिंदगी भर घर बैठे टेबल पर पत्री बना के खिलारी वो कैसे जाके कहीं मांगेगा पेशाट नया परिभागे फटकारेंगे किसी आश्रे में जाए झाड़ो मारा पटकार पड़ेगा परिभाव होता है बड़ी बेचती कर देते हैं और गाली भी दे देते है नागा के पास पहुँच गए फिर तो क्या कहना है सवेरे उठने से पहले से पंचमित कहान में पढ़ना चालू हो जाएगा और सोने के बाद भी सुनाई देती रहेगी कहान में आप तो परिभाव तो सर्वत्र इसमें है ही दृश्य मान ऐसे त्रस्य इन भयों से और विभाव से त्रसित होता हुआ के चित्र सूक्ष्म प्रतिष्ठान दर्शनता अपने आप को फिर भी बड़े सूक्ष्म बुद्धि वाले के अपने दिखाते हुए कहते हैं भी दर्शना क्या कह रहे हैं तो उस बात बता रहे अरे वो भी कर क्या रहा है भी भी सन्यासी भी। ना तो न देह धारण करने के लिए देह धारण मात्रो गृहस्थ सी साध्य साधनोभिन देह मात्र धारणार्थम आसनाच्छादन मात्र उपजीवत हो ग्रेवा अस्तु आसन जैसे वो सन्यासी जो है शरीर की स्थिति मात्र के लिए वृक्षार्टन आदि नियमों करता है उसी प्रकार से गृहस्थ भी साधना से भी निर्मुक्त हो गया है ब्रह्म कर हो गया और से निर्मुक्त हो गया अब देह मात्र का धारण करना उसे भी है ना जैसे सन्यासी देव मात्र धारण कर नियम पान कर रहा है वृक्षार्थ का वैसे हम भी देह मात्र का धारण करने के लिए घर पर ही खाना पीना करेंगे क्या दिक्कत है केवल आचार इति कैसा मातृपीवत ऐसा कुछ गृहस्थों ने अपने रख दी तब नहीं अस्त स्वगृह विशेष पर काम प्रवक्त न हो गए ऐसा इति न ऐसा नहीं कहना क्यों स्वगृह विशेष में परिग्रह करने में क्या नियम अपने घर में रहूंगा क्यों भाई किसी और घर में जाके रहो कहीं भी रहो आपको अपना घर पराघर दिख रहा है ना अभी कहा अभी अभी यदि आप ये बहन हो रहा है मैं अपने घर में ही रहूंगा जैसा अपना घर तो है ना अभी अग्रहस्थी में रहते हुए ब्रह्म ज्ञान कहा परिग्रह करने में कोई नियम तो चाहता है उचित नहीं है वह काम प्रयुक्त ही होगा स्वग्रह विशेष परिग्रह का नियमन जो कर रहे हो वह तो काम प्रयुक्त ही होता है यह बात पहले ही कह दिया है उत्तोत्तर में था। स्वग्रह विशेष परिग्रह अभावे शरीर धारण मात्र प्रयुक्ता शरादना स्व परिग्रह विशेष अभाव अभावे अर्थात भिक्षुकोत्तम अभागे जनक्य लेकर जब जनकारी लोग इस तरह के है घर में रह लेकिन उनको स्वग्रह का परिग्रह नहीं है ये मेरा घर है ये मेरा राजभवन है मेरी राजधानी है भाव कहाँ थी आग लगी है ठीक तो है लगी है तो उसके डिपार्टमेंट और तो देखेगा हमारा क्या मतलब? हमारा सामने समस्या है तो देखेंगे है? जवाब उसी हिसाब से होगा ये मेरा राज्य है राज्य में आग लगा है कोई चिंता नहीं मेरा राज्य की भावना नहीं मेरा घर की भावना नहीं उसमें तो वो घर में रहते हुए भिक्षुक ही है वो भी संज्ञान फिर ये कहो क्यों गृहस्थ जनक कि वास्तव में गृहस्थ ही नहीं क्यों स्वगृह विशेष परिग्रह अभाव है क्योंकि उसमें क्या है मेरा घर है मेरा है, मेरी पत्नी मेरा बच्चा ऐसा विशेष परिग्रह नहीं है शरीर धारण मात्र कहीं भी पड़ा है तो वहाँ पढ़ा है तो कोई आपत्ति नहीं प्रयुक्त आशना आच्छादार्थिन स्व विशेष अभावे अर्थात क्या गया भिक्षुक अर्थात ये कहीं भी रहे किसी भी, भी, भी इसलिए राम बजो राम बजो राम बजो जी जिस हाल में जिस ढाल में जिस देश में रहो है ना, जिस देश में जिस वेश में जिस ग्राम में रहो जिस ग्राम में जिस धाम में योग में रहो जिस योग में जिस रोग में जिस भोग में रहो राम भजो राम भजो राम भजो अरे तो किसी भी में कोई आग्रह है नहीं जैसा कारण कर्मानुसार है तो चलने दो कोई आग्रह नहीं तो किसी वेश में रह रहा कैसा भी रह रहा ब्रह्म साक्षात्कार पुरुष के लिए ना वो अपने आपको रस कहेगा ना अपने आपको ब्रह्मचारी कहेगा न अपने आपको सन्यासी कहेगा सन्यासी भी नहीं बोलेगा ब तो अर्थात उसमें भिक्षुक बहाव है कोई भी नहीं कहेगा मैं सन्यासी अभिमान हम सन्यासी ये भी एक अभियान हम ब्रह्म ज्ञानी तो बोलेगा ही नहीं कभी नहीं कहा सकता कोई तो पता ही नहीं चलता इसलिए कहा गया कि ये प्रच्छन्न होते हैं, ब्रह्मज्ञानी का पहचान करना संभव है एक अज्ञानी के पास कोई थर्मामीटर नहीं पता लगावे कि ये ब्रह्मज्ञानी है या नहीं है पता नहीं है वो किस रूप से रह रहा है किस भाव से रह रहा है वो किस वेश में रह रहा है चाहे ग्रस्ताक्षर में रह रहा है कि के घर में रह रहा है कि कहा कैसे रह रहा है कुछ नहीं पड़ा अमर से कहानी आता है कि वो वेश्या के घर में थी गोरखनाथ बड़ा मुश्किल से गया बड़ा वेशभूषा बना बोनो घर के छुड़ा करके लाया ना कहानी है ना कामा फे थे के जान में बड़े बड़े की ऐसे कहानी याद नहीं उन्हें कोई फर्क था ना वहां पर रहते क्या वही पड़ता तो महान ज्ञान योगी थे लेकिन एक बार किसी कोण से गोरखनाथ चेड़ा ने देखा तो गड़बड़ गुरुदेव कहा गया छुड़ा करके लाए उनको बाहर ढोलक में बजा दिए आया गोरख न उठो ढोलक से समझा दिया सारी बात की खुली कहाँ में बैठा हूँ फिर अच्छा गलत जगह हो क्या अच्छा कोई बात है चलो चढ़ते चल पड़े तो वो ज्ञानी की अवस्थाएं होती है उन्हें पता ही नहीं हम कहा है कहा नहीं कोई आग्रह नहीं गलत जगह सही व्यवहार की पता है नहीं वो तो दूसरे अपना हिसाब व्यवहार करेगा और सब कुछ करेगा उठो मेरे उठो बैठो मरे बैठो पड़ना है छोटा महाराज को देखता डॉक्टर बोल रहे महाराज पता है ना मोटे लुढ़क तो गए वहां पाया हो जाओ वही पड़े अगले आदेश तक मुझे अपना ना मन ना ना हंकार, ना लेटना ना उठना ना बैठना महाराज लोग चालू हो गया आनंद बस पारा वहीं रुक जाए एक नहीं पड़ता कमाल तेरे डॉक्टर लोग हाँ ये क्या है ये तो कंप्यूटर भी फेल है कंप्यूटर भी एक थोड़ा आगे बढ़ जाता है थोड़ा सा चला जाता है। ये तो बिल्कुल बंद मन बंद तुरंत सारे डॉक्टर चिड़े गए बस यहाँ आने के बाद जो दौड़ते रहते थे कार दिल्ली से यहाँ कैसे महाराज कौन से पूछते रहते थे फ्री सेवा उसके बाद तो वो जो चीज है कि ग्रामीण अवस्था जो है ना उसके वर्णन कोई कर ही नहीं सकता सोचे समझ नहीं सकता बाहर से तो पता नहीं चलता लगते खाए पी बड़े मोटे टुकड़े खूब बदाम घोटे नहीं न बदाम से मतलब न काजू से मतलब अब बाहर से दे देखने वाला कह तो बोन माल छकते हैं प्रहर करवा न जो दिया जा रहा है चेड़ो सब रखाए जा रहे नहीं तो पड़ा है तो सड़ रहा है तो सड़ रहा है, क्या पड़ रहा है? खराब हो गया फेंक दो तुम्हारा काम था तुमने खिलाया नहीं चिलो करके देखा नहीं ध्यान नहीं दिया तो हमको क्या मतलब है सड़ गया तो फेंक देना ये तो खाओ खिलाओ तो ठीक है नहीं तो मत करो वो अवस्था रहने वाले को कहाँ करा रहेगा वो कहीं भी रहेगा भिक्षुक है इसलिए करते अर्थात भिक्षुकत्व कर आ गया शरीर धारणार्था भिक्षाटनाश प्रवृत्त हो नियमो भिछ शौचाद गृहणो भी विदुषो अकामिनो अस्तु नित्य कर्म से नियम प्रवृत्ति युति नियुक्त इसी प्रकार शरीर धारणार्थ के लिए भिक्षाटनादियों में प्रवृत्त होने पर जैसा यथा नियमो भिक्षो शौचाद नियमो भिक्षो हो को नियम लागू कार्य हो फिर ये हम कहेंगे गृह को भी शौचाल विदुषो अकामी न हो अकामी विद्वान ग्रह न हो फिर उस पर हम कहेंगे नित्य कर्मों में नियमित प्रवृत्ति यावत जीवा श्रुति नियुक्त यावत जीवाश्रति नियुक्त होने के कारण से और प्रतिभा का परिहार करने के लिए उस पर नित्य कर्म का नियम लगेगा तुम कैसे कहते हो अकुर आसनम बार बार अकुर्वन ने वो ये कैसे हो सकता है जैसे तुम तो कहते तो हो सन्यासी के लिए प्रवृत्त हो प्रवृत्त होगा तो नियम लागू हो जाएगा तो हम भी कहेंगे फिर तुम ग्रस्थ में रहते जब हो कुछ भी हो तुम पर भी नियम लागू हो जाएगा आप कुरुद्ध आश्रम कैसे कटेगा इसलिए समझना होगा वहाँ सन्यासी हो नियम नहीं है सन्यासी नहीं ब्रह्म ज्ञानी ग्रस्त में रहते जो ब्रह्म ज्ञानी हो गये ग्रस्त ही नहीं रह जाता बाग खत्म हो तो भिक्षु में आ गया होटील इस कोई नियम वास्तव में नहीं होता इसलिए वास्तव में था क्या है ये जो ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी ब्रह्मिद है वो नियोग का विदुष प्रयुक्त अशक्य नियोग्योत्दुष प्रतिम यहाँ पर थोड़ा प्रयुक्तम नहीं होनी चाहिए प्रत्युक्तम जो कौष्ट में वो पाठ लेना है आप, आ, इसलिए ये विदुषाह प्रत्युत यह बात हमने पहले ही विद्वान के बारे में कह दिया है वह योग का विषय नहीं होता ये बात हम सिद्ध कर चुके हैं क्यों अशक्ति नियोग क्योंकि उस पर कोई विधि लागू हो नहीं सकता है क्योंकि वह ब्रह्म तत्व जो आत्म तत्व जो अद्वैत है वह विधि नियोग से परे है जिसे अनेक युक्ति किया उसी से निष्पन्न या वेद यह उसी पर नियम लागू नहीं कर सकता और नियम जितने भी है वह ज्ञानवान पुरुष के लिए है आवेदक पुरुष के लिए इसके वह मिथ्या साधनों को लेकर ले के कल्पित साधनों के द्वारा अकल्पित सत्य नित्य वस्तु का अनुभव करने की ओर जाना है यह बात हमने पहले ही विस्तार से बोल चुका हूँ जीवाद नित्य चौधरा आनंद तक के मित्र छेद कहता है यदि ब्रह्म ज्ञानी वगैरह और ग्रस्थी भी जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाए इन लोगों को कोई नहीं हमला लागू नहीं होगा फिर तो यावत जीवन आदि जो कथन करने वाले नित्य विधिया हैं, वो व्यर्थ हो जाएंगे दुनिया भर के अविद्वान लोग है सब ब्रह्म ज्ञानी तोड़े हैं अविद्वान त्री का करोड़ों अरबों की संख्या में है की भाई इनके लिए है वो इस ज्यादा सार्थक होना चाहिए दुनिया में वेदांत अनर्थ होना चाहिए ना भाई मुस्त के अधिकारी को तोड़े मिलते हैं बहुत कम मिलते है इसलिए कहते हैं अविद्व विषय अर्थवत्ता अविद्व विषय सारी विधिया अर्थवान इसीलिए जितनी भी विधिया है वो अविद्वान पर लागू हो रहा है आज के भी देख लीजिए कानून है जितनी भी सरकारी कानून है आप यदि सरकारी सुविधाओं के चक्कर में न पड़े आप कोई कानून लागू होगा अब गंगा तक क्या कानून आप पर लागू करेगा कोई कानून नहीं लग सकता आप गुडिया बनाए बिजली लोगे कान भाई बिजली बिल नहीं दोगे तो आपको बंद कर दिया जाएगा सेलफोन बिल लगा है अब दो बिल नहीं बिल तो तो तो दिया जाएगा टैक्स नहीं दोगे तो भाई आप पर जुर्माना लगेंगे सब नियमों के अंदर आप आ जाएंगे नहीं तो क्या कोई को नियम लगना है उसी प्रकार जब आप ब्रह्मस्वरूप में पहुंच गए आप संसार से बाहर हो गए तो के नियम आपसे कहा लगेगा भाई रखोगे तब संसार के नियम पर लागू सब संसाध सर, सरकार के संसाधनों से संबंध हमने बना लिया नहीं, अरे कॉलोनी में जमीन लिया क्यों लिया लिया तो नियम लागू होगा रजिस्ट्री करो उसकी टैक्स दो उसकी ज़ारी करो अब सरकार के संपत्ति सरकार के संसाधनों से संबंध कर गए तो सरकार का सारा नियम पर लागू हो जाएगा क्यों नहीं लगेगा और यदि सरकार का किसी भी संसाधन से आपका कोई को सम्बन्ध न रह जाए फिर कौन ला नियम लगेगा अरे कर कोई नियम कोई नियम नहीं उसी प्रकार का जब संसार के किसी भी वस्तु के साथ आप किसी प्रकार का संबंध बना लेते हो तो उसके साथ अभिमान आग हो जाएगा मेरा ये चीज है मेरा ऐसे संबंध है फिर तो संसार का सब नियम लागू हो जाए और ऐसे ही लोग ज्यादा संख्या में है उन्हीं के लिए अविध विषयत्व अर्थवत्त उन्हीं के लिए सारी विधिया उनके लिए सार्थक है ये तो विक्षो शर्वधारण प्रवर्तन से प्रवर्तन प्रोजकम आ गया ना जो आप कहा कि सन्यासी भिक्षा प्रवृत्त नियम लागू होगा नहीं नहीं नियम उसके लिए प्रयोजक नहीं हो सकता है पर किसी भी प्रकार का नियम लागू नहीं हो सकता शरीर धारणार्थ जो प्रवृत्त हो रहा है भिक्षा में लेकिन उस भिक्षा का भी नियम उस पर लागू हो नहीं होगा क्यों तो? जैसे आचमन प्रवृत्त से विपास अन्य प्रयोजन तो कर रहे वैसे आप थोड़ा प्यास गया इसका मतलब तो क्या किसका आचमन का फल ये था क्या प्यास इसलिए नियम लागू होना चाहिए नहीं होता तो आर्थिक प्रयोजन सिद्ध हो गया तो उस पर नियम लागू नहीं होता नीचे अग्निहोत्र आदि नाम तत्व प्रवृत्ति ने है लेकिन अग्निहोत्र आदि और भी तत्व ठीक उसी प्रकार ऐसी अर्थाप प्राप्त प्रवृत्ति तत्व तो उपपत्ति नहीं हो सकती अर्थता प्राप्त हो जाए मानो कोई ब्रह्मज्ञानी हो गया वही रह गया ग्रस्ताश्रम में भी तो भी उस पर अभी अग्नोत्र का कोई नियम लागू नहीं होता क्यों उसके अनुमय ग्रस्थ अभिमान ही नहीं कहते फिर तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगा कहते नहीं नहीं अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति नियमों प्रयोजना भावे कैसे फिर तो अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति नियम भी नहीं लगनी चाहिए क्यों प्रयोजन का भाव होने से वह नियम भी नहीं हो सकता चिन्ह नियम से पूर्व प्रवृत्ति सिद्ध आगे वो जो नियम पालन कर लिया वो शरीर में नियम पालन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको तो बाबा पूर्व प्रवृत्ति से सिद्ध है ये ब्रह्म साक्षात्कार के पूर्व काल पर्यंत जो उसने अभ्यास कर रखा है वो तो ब्रह्म साक्षात्कार के बाद भी लग है। गाड़ी फुल फोर्स पे चल रहा है तो स्पीड, भी। स्पीड पे एक 180 स्पीड में भाग रहा है बाहर में तो होता नहीं बाहर में एक तो के ऊपर जाते जाते सारे छक्के उड़ जाएंगे जायेंगे तो। अन्यत्र तो होते गाड़िया मान लो यहीं पर आप अस्सी सौ किस्त में भाग रहे हैं ब्रेक लगा दिया तुरंत रुक जाएगा चाहे वो एयर ब्रेक लगा दो हाइड्रोलिक ब्रेक लगा दो कोई ब्रेक लगा दो मॉडर्नस्ट तरीके के ब्रेकों को लगा लीजिए तो अब चार कदम आगे जाएगा वहीं रुक नहीं हल्की स्पीड में हो तो वहीं रुक जाएगा। इसी प्रकार अनेक जन्म से जिस विक्षा का नियम पालन करते करते करते करते करते अप्रम साक्षात्कार हुआ है तो नियम तुरंत रुक जाएगा क्या वो आपके शरीर पर चलती रही है आप अपना न जाने हुए भी वो नियम में आप पालन करते जाएंगे जैसे पुरुष को कोई आराम की जरूरत नहीं है वो चार बजते उसको स्वयं बिस्तर के अंदर लगता है कि वो कील कट गए वो अपने उठ जाएगा उसको चटकाने की जरूरत नहीं पड़ता है अभ्यास की बात है इसी तरह से यहाँ पर भी अभ्यास बना हुआ है पूर्व प्रवृत्ति सिद्धवार और उसको अतिक्रम भी करना चाहेगा मैं नहीं, नहीं पालन करूँ वो कर ही नहीं पाएगा यत्न ही नहीं कर सकता यत्न करना भी उसके लिए गौरव क्यों जब जो शरीर अभिमान नहीं नियम अनियमें अभिमान नहीं नियम पालन हो रहा है तोड़ने उसको तोड़ने के लिए क्यों प्रयत्न करेगा साक्षात कारण पुरुष उसको तोड़ने के लिए प्रयास नहीं कर सकता हो रहा है तो ठीक है नहीं हो रहा है तो ठीक है इसलिए कहते हैं यदि मन आपका नहीं अतिक्रमण करनी चल रहा ना चलते नहीं नहीं यार अतिग्रहण करने में तो और यत्त गौरव दोष आ जाएगा अर्थ प्राप्त विद्धान से कर्तव्य उपत्ति है अर्थ प्राप्त विद्वान के पश्चात भी पुनर्वचना जो है ना विद्याचरियम चरंदी ऐसा है न मंत्र में अर्थ प्राप्त था फिर उस पर चरियम चरंदी क्यों बोल रहे हैं विधान के पश्चात बोल रहे हैं और ज्ञापन करता है तो यही प्रवृत्ति होती है नियम पूर्वक में हो रही है तो कोई आपत्ति नहीं है लेना विद्वान की, की बात यदि कहते हो मुख्यु की बात फिर तो उसको करना पड़ेगा अब आया विद्वान का भी भी उसके बोल दिया ना यहाँ पर संन्यास लेना जंगल जाना एकातवास करना ये सब किसके लिए जो अभी ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ है मुक्श है और भी विद्वद्व अपने आप को मान ही रहा है उसके लिए पारिव्य कर्तव्य मेंचा क्या प्रमाण है प्रमाण शांत जो मंत्र है वही आप प्रमाण है शब्द आत्मदर्शन नाम अन्यश्रमेश अनुपस्थित क्यूँ ये वो मान के चल रहा है ये शब्द जो नियम है मैं यदि ग्रस्त आश्रम में रहूं या ब्रह्मचरी आश्रम में रहूं या वाहन आश्रम में रहूंगा इनको मैं सम्यक पालन नहीं कर सकता क्यों रिता बारियाम अभी छेद कह दिया अब बताओ गृहस्थी में रहेगा पत्नी रहेगी तो फिर ऋतुकाल के पश्चात तीसरे दिन में फिर तो लगेगा तो भैया गया तो क्या करें इस चिंतन कर रहा है प्रश्न में हूँ अब ध्यान लगने की संभावना बन रही है अब क्या करे लेकिन सूर्यदय हो रहा है ऋतुगम करना पड़ जाएगा कि श्रवण के बाद यदि मनन इतिहासन की इच्छा है करते तो तीनों आश्रम को त्यागना पड़ेगा उसके बिना जब मन मनन करने लग जाए ध्यान होने लग जाए उस समय आप वो काम नहीं कर पाओगे क्यों आप नियमों से बंधे हुए हैं। इसलिए कह रहे हैं ये जो श्रम तुम्हारे कैसे है ये आपकर्षण के साधन है इन साधनों को अन्य आश्रमेशु अन्य आश्रम इनका संपादन करना युक्त, युक्त या संभव नहीं इसलिए कहा भी है अत्याश्री परमं पवित्रम प्रोवाच सम्यक ऋषि संघ जुष्टम शायद श्वेता श्रोतर का है इति बोले भी आगे स्वयं बोल रहे श्वेता श्रोतर विज्ञाते स्वयं बोलिए श्वेता श्रोत में स्वयं भाष्यकार बता दिए का है ये तो अत्याश्रमीब्य परमं पवित्रम प्रोवाच सम्यक ऋषि इसका अर्थ थोड़ी टीका में जरूर चाहिए क्योंकि अत्याश्रमी अर्थ समझना जरूरी है देखो ब्रह्मचर्यादी हंसान्तान हंसान्तान दीर्घ बना लो इसको आश्रम धर्मवत आश्रमान अतिक्रम्य ब्रह्मचर्य से लेकर हंस वर्यन संक ले लिया कुटी चक्र बुद्धिचक्र हंस ना वहां तक उनको भी दिया सबको इकट्ठे ले ली ये सब बाधक की होते हैं चर्य से लेकर हंसान आश्रमान आश्रम धर्म बदह आश्रम धर्म वालों के लिए ये सारी चीजें होती हैं इनको अतिक्रमण करके यो वर्त सब परम से जो रहता है वो परम सो तो अत्याश्रम शब्द कुछ कोचारे सबसे यहाँ मंत्र में कार्य है तो परिषद में इसलिए ऋषि संघ आगे म कर रही थी तथा विधि प्रत्येत है ऋषि संगजिष्ट मैंने मंत्र समूह ही ऋषिकार मंत्र समूह अथवा ज्ञानी समूह वैसे महान ज्ञानियों के चरणों में रहना सेवितम तत्तम संघ मैंने समूह संघ कर समूह या मृषि समूह या ज्ञानियों के समूह विद्वानों के समूह के द्वारा सेवित होकर के तत्व प्रोवाच उस तत्व को उन्होंने कहा था ऐसा लिखा है उस परम पवित्र तत्व को सम्यक प्रकार से प्रकृष्ट रूपेण कथन किया गया था इस प्रकार ऐसी जो है ये प्रमाण बन रहा है न कर्मणा न प्रजया धनी न्याय की अमृत तमानशोवित जगे बलेश्वरी कैव परिषद स्पष्टी का न धन से न प्रजा से न कर्म से किंतु केवल त्याग से ही होता है यहाँ पर भी त्याग से साक्षात अम्र साधन अभावे त्याग कर दिया तो हो गया मोक्ष नहीं हो सकता त्याग जाना साक्षात मोक्ष का साधन नहीं है ज्ञानी ही मोक्ष मोक्ष का ज्ञान आदि तो कैवल इसलिए कहते हैं कि यह हाँ समझना होगा ज्ञानम त्यागी आनशु आप ऐसा कर त्याग के द्वारा उसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया तब तो मोक्ष पाया ये जोड़ लेना पड़ेगा ज्ञानम त्याग नाप्तवंत्य विधान साधन त्यागोत्री ज्ञान का साधन रूपे न्याग को अमृत रन करके कह दिया गया है कहने का मतलब संन्यास अधिकार जिस विधिवत विविध जो संन्यास हम कहते हैं ये उस व्यक्ति के लिए जो विद्यावान अपने आप को मान रहा है सब को त्याग कर मुख्यता से विशिष्ट होकर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाह रहा है ज्ञातवान इस अरे इसको परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लो ब्रह्म क्या है क्या नहीं है जान लो जानने के बाद में निष्कर्म माच रहे भाव में संन्यास जीवन यापन करनी चाहिए ताकि आप उसके अनुभव कर सके ब्रह्माश्रम पदे बधे ब्रह्माश्रम नई संसम ब्रह्म की अनुभूति अनायास हो जाता है जिस आश्रम में ब्रह्मश्रम पद कहते हैं अंत्याश्रम शुप्त संभव क्यूँकी ब्रह्मचर्यादि जो विद्या का साधन है ब्रह्मचर्य अंत दिशा वगैरह जितनी भी है विद्या का जो साधन है वो पूर्ण रूप यदि आप पालन करना चाहते हो अंत्याश्रम में ही संभव है कार्य आश्रमों में संभव नहीं है नच्चा असंपन्न साधन कसो भवति, क्योंकि कोई भी साधन है यदि सम्यक प्रकार संपन्न नहीं है पर साध्य को सिद्ध करने में समर्थ तो हो रही सकता साधना में अलम नो न सिद्ध करने में समर्थ तो कभी नहीं हो सकता तो साधन संपन्न नहीं है जैसे देखो रे चाकू तक भी परेशान कर देता है लगा हो तो सब्जी काटते दिमाग खराब गुस्सा आ जाएगा यह मतलब गुस्सा सक्रोच चढ़ जाता है तो क्या चाकू है ये फेंक देते हो क्यों उस समय प्रकार से भी धार नहीं संसार का कोई भी है। साधन है लौकिकी साधनों में भी आप व्यवहार करके देखेंगे यदि सम्यक न हो आपके सारा साधिक स्थिति में बाधा डाल देता बल्कि उल्टा जो साथियों से धोना और खराब भी हो सकती है मूड खराब हो गया तो बस नमक ज्यादा पड़ जाएगा खराब हो गया ना भोजन ही अब सब्जी काटते काटते मूड खराब हो जाए बाद मूड सही रह जाएगा तो नमक ज्यादा पड़ जाएगा मसाला ज्यादा पड़ जाएगा पूरा भोजन ही खराब हो जाए इसलिए पहले ही देखना पड़ता है रसोई तो बनाने वाले के लिए भाई सब्जी ठीक ठाक नहीं यही तो भोजन खराब बना देगा उसका दोष नहीं है आपने जो उसको दिया है ना वो गड़बड़ दिया है उससे उसका मूड खराब हो गया सारा काम खराब हो गया इसलिए सम्यक साधन हमेशा कैसे हो जाए असंपन साधन यदि असंपन्न है वह साधन फिर तो कश्चित साधन आया न दम न समर्थ हो भवती किसी भी लक्ष्य साध्य को सिद्ध करने में वह समर्थ नहीं हो सकता यही मालूम हो जाता है जब आप बैठते हो जान भजन जाप टप शब्द पता लगी रहा है हमारा कितने साधन सम्पन्न है नहीं होता है हर व्यक्ति अनुभव कर रहा है कौन कितने बोलना पड़ेगा आप कितने पानी में है समझाना पड़ता है कोई जरूरत नहीं है हर व्यक्ति को मालूम है वो अपने क्या आप में कितने पानी में है भले ही वो बाहर से दिखा कर नहीं मैं सिद्ध हूँ मेरा बहुत बढ़िया साधु मेरा सब बढ़िया ध्यान हो रहा है आप जनता के साथ प्रवचन देते हो तो कई महात्मा की तो सुन के आश्चर्य होता है अभी एक पता है कथाकार के बारे में वो कह रहा था कथाकार तो बोल रहे थे सबको भाई सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में तीन से चार के बीच में जगना चाहिए किसी भी हालत जग जाओ चाहे बीमारी में होकर बिस्तर पर पड़े हो तो भी जग जाना चाहिए और जब भगवान का ध्यान करो स्मरण करो नाम लो और वो जिस मकान में किराए पे रहता था वो मकान मालिक हमारे पास पर रहा जो उन्हीं के मकान में ये भी सुने थे अब क्या कहते वहाँ पर तो कुछ बोलने से तो पब्लिक के बीच में है और वहां में आने के बाद घर पर जब आया हो किराए पे और किराए इनके पास देने आया तो ने कहा आप प्रवचन तो कर रहे थे लेकिन हमने एक भी दिन आपको देखा नहीं के सात बजे से पहले आप जग रहे हो यहाँ है बेचारा बड़ा उसको। बुरा लगा भाई कह बुरा क्यों मान रहे हो आप कहते तो कौन तो चार, से चार नहीं पांच छह तो जग जाओ तो सूर्य भी जग जाता है सब हो गया सूर्य ऊपर चढ़ गया तारा और तारा लुप्त हो गए और उसके बाद तुम जगोगे क्या संध्या करोगे क्या पूजा करोगे तुम कैसे कदा उपदेश दिए जा रहे हो दुनिया को लोग आज सब ऐसे और सिर्फ प्रवचन में भी जोड़ दिया था ना इसलिए उनको बोलना पड़ा की हमारे जीवन में वो कहा उसने कथा में जीवन में कभी एक दिन भी भूल नहीं हुई है जब से बुद्धि आई है ठीक हुई है चार साल पांच साल से आज तक हम चार बजे बाद एक सेकंड लेट उठे ही नहीं ये झूठ बोलने क्या जरूरत थी अरे उपदेश ही दे के चुप हो जाता तब तेरे बुरा नहीं लगता चलो वे शास्त्रों को इसने सुना दिया है यह मानसे चलो शास्त्रों को इसने सुना दिया कोई बात करे ना करे शास्त्रों को जो है वो बता रहा है नहीं ये जोड़ दिया ना है तो इनसे रहा नहीं ये इसे जब किराया देना तब तो उन्हें ढोक दिया अब करे तो वो मकान खाली करके भागने की चेहरा जा रहा है और क्या करें अब इनके नजर होते तो गिर गया हो तो जमाना ऐसे हो गया झूठ बोल के सब सीधी दिखा रहे है नहीं सीधी झूठ पर सब चल रहा है बात सही कर रहे हो